सब लोग आप आंख बंद कर लें कृपया सब लोग आंख बंद कर लें और दोनों पैर जमीन पर समांतर रखें अब लेफ्ट हैंड हमारी हो रहे हो राइट हैंड हृदय पे रखा अब आप बंद कर लें और पहले सबसे पहले जाने कि आप कोई दोषी नहीं हैं। बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि वही चक्र बार बार काट रहा है मुझे इसलिए मैं कह रही हूँ आपने कोई दोष नहीं किया आप में कोई खराबी नहीं है और ये भी नहीं सोचना कि हम के लिए तैयार नहीं है ये बड़ा कठिन काम कोई कठिन काम नहीं है होगा किसी के लिए हमारे लिए नहीं और ना आपके लिए भी इसलिए इस तरह से अपने को दोष में ना हमारे बातचीत में भी कोई ऐसी बात हो गई तो उसे क्षमा करें लेकिन अपने को पहले क्षमा करें बड़ी बुरी तरह से ये चक्र पकड़ रहा है इसलिए मैं आपसे बार बार कहूंगी किसी भी दोषारोपण से आरोपित होकर इसलिए मैं दोषी नहीं हूँ दोषी नहीं हूँ दोषी नहीं हूँ तीन बार कह के आप अपना हाथ हृदय पे रखें आख बंद कर लेख बंद कर ले जोर से भी ना बंद करें और आधी में ना खुली न रह जाए सर्वसाधारण आख बंद कर ले हृदय पे हाथ रख के एक मूलभूत प्रश्न आप पूछे श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूं तीन बार यह सवाल अपने हृदय में पूछे बैठने में जरा सीधे बैठे हैं बहुत दुड़क के नहीं बैठना है क्या माता जी मैं आत्मा हूं आप? दूसरा सवाल जो कि इसके साथ ही चलता है अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं गुरु तत्व का चक्र जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड पर के ऊपरी हिस्से में दबा कर रखे हाथ दबाकर यहां पर दूसरा प्रश्न पूछे श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूं तीन मरतबा पूछे श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूं अब इस राइट हैंड को आप पेट के निचले हिस्से में ले रहें वो भी लेफ्ट हैंड साइड है। यहां पर दबाकर रखें यहां पर शुद्ध विद्या का स्थान है जिस विद्या से परमात्मा की सारी शक्ति चलायमान होती है वो चक्र यहां है लेकिन मैं आप पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती इसीलिए मैंने कहा था जिसे जाना है चले जाए लेकिन सहयोग में जब आप बैठे हैं तो उसका मान करिए नहीं कि जब कोई ध्यान हो रहा है तब इधर उधर बातें करें या इधर उधर देखें अब यह शुद्ध विद्या का स्थान है यह बहुत शक्तिशालीनी विद्या है और सारी विद्याओं की अधिष्ठात्री है इस पर अपना राइट हैंड दबा कर रखें जो कि पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट साइड में यहाँ पर आप छः मर्तबा मुझसे कहें कि माताजी हमें आप शुद्ध विद्या दीजिए कारण कि आप स्वतंत्र हैं और मैं आप पर कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकती किसी भी प्रकार की मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती इसलिए आप कृपया ये कहें छः मर्तबा श्री माताजी हमें आप शुद्ध विद्या दीजिए अब ये राइट हैंड आप फिर से उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें जहां पर के गुरु का तत्व है यहां पर आपको जानना चाहिए कि कुंडलिनी का जागरण शुद्ध विद्या मांगते ही शुरू हो गया लेकिन इसको अब इस गुरु तत्व के चक्र से गुजरना है उसके लिए आवश्यक है कि आप अपना आत्मविश्वास प्रदर्शित करके कहें दस मर्तबा श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ दस मर्तबा क्योंकि यहाँ पर दस गुरु तत्व हैं या कहिए कि इस चक्र में दस पंखुड़ियाँ हैं Hmm. पूर्ण आत्मविश्वास के क्या दोनों पैर अलग अलग रखें समांतर रखें और लेफ्ट हैंड हमारी ओर रखें अब ये राइट हैंड आप अपने हृदय पे फिर रखें जहाँ आत्मा का स्थान है यहाँ फिर वही आत्मा विश्वास के साथ कहना होगा श्री माता जी मैं आत्मा हूँ क्योंकि ये परम सत्य है इसलिए यहाँ बारह मरतबा कहिए श्री माता जी मैं आत्मा हूँ पूर्ण आत्मविश्वास से कहीं अब ये जान लेना चाहिए कि परमात्मा ये दया और करुणा के सागर है प्रेम के सागर है लेकिन सबसे अधिक वो क्षमा के सागर है। उनकी क्षमा की शक्ति प्रचंड है उसके आगे हम कोई भी ऐसा दोष नहीं कर सकते हैं जो उसमें पूरी तरह से घुल ना जाए या भस्मी साथ हो जाए इसलिए ये सोचना कि हम दोषी हैं हमने ये गलती की ये बहुत गलत बात है तो कृपया ध्यान रखें कि आपने कोई भी दोष नहीं किया कोई भी गलती नहीं कोई सी भी जो पिछली बातें हैं गलत बातें एकदम उन्हें भूल करके आज वर्तमान में इस क्षण को आप समझ लें कि आप आत्मा हैं, जो शुद्ध है और निष्कलंक अब इस हाथ को उठा करके गर्दन और कंधे के बीच में जो कोण होता है उसे आगे से आगे से पकड़ें आड़ा हाथ करके और पीछे की ओर अपने मेरुदंड को छूते हुए पीछे की ओर अपनी गर्दन को राइट साइड में मोड़ दें यही वो चक्र है जिसके लिए मैं बार बार कह रही हूँ आपसे यहाँ पूर्णतया आत्मविश्वास के साथ फिर से कहें कि माँ मैं बिल्कुल दोषी नहीं श्री माता जी मैंने कोई गलती नहीं की उसे कोई गलती नहीं हुई है मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ ऐसा कहे गर्दन मोड़ दें राइट साइड में गर्दन राइट साइड में मोड़ के और हाथ पीछे की ओर ले जाएं और पूर्ण शक्ति से कहे कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया सोलह मरतबा कहना होगा ये श्री कृष्ण का स्थान है यहाँ सोलह कलाएं हैं हाँ। अब आप अपना हाथ माथे पर रखें आला रखें माथे पर और माथे पर हाथ रख के दोनों तरफ से दबाएं जैसे सर में दर्द होता है ये आज्ञा चक्र की सामने की खिड़की यहाँ पर आपको पूर्ण रूदय से कहना होगा कितनी बार की बात नहीं कि माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया पूर्ण रूदय से अब कोई कहेगा कि मैं तो कर नहीं सकता माँ क्षमा लेकिन आप मानिए कि क्षमा करना न करना दोनों ही मिथ्या है किंतु अगर आप ये सोचते हैं कि मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता हूँ तो मैं ये कहूँगी कि आप दूसरों के हाथों खेल रहे हैं इसलिए एक बार कह दीजिए कि मैंने सबको क्षमा कर दी देखिए कैसा बोझा उतर जाएगा आप ये हाथ अपने सर के पीछे के हिस्से में ले जाएं और गर्दन को पीछे की ओर झेल लें यहां पर आप अपने भी समाधान के लिए कहिए कि श्री माता जी अगर हमने कोई भी गलती परमात्मा के विरोध में की हो उसे क्षमा कर दीजिए या परमात्मा से ही क्षमा मांगे अपने समाधान के लिए लेकिन अब मैंने ये गलती की वो गलती की ये गिलते नहीं बैठा हम्म अब आप अपना हाथ पूरी तरह से तान ले और तान करके इसका तलुआ जो है इसे बराबर अपने तालू पर रखें तालू से गर्मी निकल रही है बहुत लोगों के कोई हर्ज नहीं उसको फिर जोर से दबा करके और साथ मरतबा बहुत धीरे धीरे इसकी त्वचा को इसकी चमड़ी को आप घुमाइए अब अब ये हाथ नीचे ले लीजिए धीरे धीरे-धीरे से धीरे धीरे आंखें और हमारी ओर देखें निर्विचार में देखिए अधिकतर लोगों के कोई विचार नहीं आ रहा है निर्विचार समाधि इस तरह से संपन्न होती है क्योंकि आज्ञा चक्र को जब कुंडलिनी लांग जाती है जिसके बारे में कल मैं आपको बताऊंगी सविस्तार अब आप मेरी और लेफ्ट हैंड जरा उठा के ऐसे ले। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अब लेफ्ट हैंड सर के ऊपर एक तीन चार इंच पकड़े और खोजें यहाँ कुछ ठंडी ठंडी हवा रही या गर्म आ सकती है यहाँ पर किसी किसी के बहुत ऊँची निकल आती है कुंद लेनी लेकिन तो भी चार पाँच इंच पे आप खोजिए अब यह हाथ इसको ऐसा करें अब इस हाथ से आप सर पे खोजिए आप ही को अपना सर्टिफिकेट देना है आप ही को कहना है कि आपके आ रही नहीं कोई नहीं कहेगा आपके लिए आप देखिए आ रही है ठंडी हवा धीरे धीरे अब फिर इस हाथ को मेरे और करिए और देखिए क्या ठंडी हवा आ रही है अब दोनों हाथ ऊपर की ओर फेंक के गर्दन ऊपर फेंक के सवाल किया जाए क्या मां यही परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है क्या माँ यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है क्या यही वो रुतम भरा प्रज्ञा है जिसे कि रूह कहा जाता है? तीन बार सवाल पूछ करके आप हाथ नीचे करें अब दोनों हाथ मेरी ओर अब जिन लोगों के सर में से या हाथ में से ठंडी ठंडी ऐसी हवा महसूस हुई है वो कृपया अपने दोनों हाथ ऊपर करें काफ़ी लोग पा गए धन्यवाद बहुत लोगों ने इसे पाया है जो लोग कल आए थे वो आसानी से पाए और भी कलाइएगा सब लोग जिन्होंने नहीं पाया वो भी पाले कोई मुश्किल काम नहीं किसी के एक हाथ में आएगी पहले फिर दूसरे हाथ में आएगी किसी के सर में आएगी लेकिन ये आपका अनुभव है अब जिनको नहीं आया है इसका ये मतलब नहीं कि आप में कोई दोष है किंतु हो सकता है कि कोई ना कोई जगह कुंडलिनी रुक गई है सो तो उसको फिर से एक बार चालना कर देंगे और आशा है आप सब लोग पूरी तरह से आत्मसाक्षात्कार हो जाएंगे